आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज दो अक्टूबर है गांधी जयंती है पर विशेष रूप से हम बात करेंगे स्वच्छ अभियान की शुरुआत भी आज ही के दिन हुआ था जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और डॉक्टर अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें करेंगे इसी विषय पर उनके द्वारा सुनेंगे आप सुन हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार मैं आपका मित्र और का प्रेमी जो माउंट आबू को बिछाता है और उड़ता है आज मैं इस वार्ता से प्रारंभ कर रहा हूं कि अभी हाल में एक महत्वपूर्ण सभा में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने यह निश्चित किया कि माउंट आबू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रस्ताव आया जिसपे अच्छी खासी चर्चा हुई वो थी कि इसके लिए हेरिटेज पोल्स अर्थात हेरिटेज खंबे लगाए जाएंगे सौंदर्यकरण के लिए स्मार्ट सिटी हेरिटेज पोल या हेरिटेज खंबे इन्होंने इन शब्दों ने इन विचारों ने मुझे सोचने पे विवश कर दिया मैंने बहुत खोज की कि स्मार्ट का हिंदी में क्या पर्याय होता है स्मार्ट का हिंदी में पर्याय मुझे नहीं मिला या ये हो सकता है किसी के पास हो मेरे पास न हो किंतु जितने शब्दकोश मुझे उपलब्ध थे नेट से लेकर पुस्तक तक उनमें स्मार्ट का हिंदी में पर्याय नहीं मिला किंतु इससे संबंधित वर्णन जरूर मिले उसमें यह बताया गया कि इस स्मार्ट साफ सुथरा होता है सजाधजा होता है बनाठना होता है चुस्त दुरुस्त होता है उपयुक्त होता है सुविधाओं से ओतप्रोत होता है साफ सुथरा सजाधजा बनाठना चुस्त दुरुस्त उपयुक्त सुविधाओं से ओतप्रोत एक एक स्पष्टीकरण हम ले साफ सुथरा सजाधजा बना चुस्त दुरुस्त बना चुस्त दुरुस्त अगर हम किसी फौजी को देखें तो हम देखेंगे वो साफ सुथरा है सजादा धजा है बना है चुस्त दुरुस्त है अपने काम में मुस्तैद है वो स्मार्ट है चलिए हमें एक स्मार्ट का उदाहरण मिला हम किसी पांच सितारा होटल में जाते हैं और वहां रिसेप्शन पर किसी से मिलते हैं हम बोलते हैं देखो कितना स्मार्ट आदमी है क्योंकि वो साफ सुथरा सजा धजा बना चुस्त दुरुस्त और अपने काम में मुस्तैद और उपयुक्त तो इस प्रकल्प को मैं समझने लगा कि स्मार्ट का मतलब ये सब तो है ही तो ये कितना अच्छा शब्द है कितनी सारी चीज अपने में समाये हुए है और इस समन्वय में ये दो तीन उदाहरण जो हमने लिए उसमें एक बात तो बहुत साफ है साफ सुथरा अर्थात सफाई और दूसरा शब्द था हेरिटेज विरासत हम किसी नई चीज को विस्थापित कर, कर हेरिटेज की बात नहीं कर सकते और ना ही हमें उस क्षण हेरिटेज की बात करनी चाहिए जो यहाँ के बावन इमारतों में है हम महल उन इमारतों को उन मंदिर की इमारतों को इतना महत्व दें जबकि हमारे पास पूरा का पूरा संपूर्ण पूर्ण अर्बुदांचल एक महान हेरिटेज है विश्व की सबसे पुरातन हेरिटेज विश्व की सबसे पुरातन विरासत अर्बुदांचल यहां की पौराणिक कथाएं, यहां का वन्यजीव, जीव यहां की वनस्पति यहां की चट्टाने यहां का इतिहास यहां की दंत कथाएं, यहां की प्रेम कथाएं यहां की परिकथाएं यहां पर ज्ञानिक कथाएं यहां के यात्रा वृत्तांत जिसमें बतुता भी आए तो महान भी आए अगर हमें अनुमति मिले कि महाभारत में जब वेदव्यास ने धर्मराज उदृष्ट्य से कहता है, हे धर्मराज आप अर्बुदाचल जाइए तो मैं तो कहूंगा वहां से शुरुआत होती है वहां से प्रारंभ होता है यहां का पर्यटन तो इससे महानतम इससे अद्भुत अनूठी पुरातन विरासत कौन होगी तो इस स्मार्ट विरासत को संभालना बनाना और निभाना और समाहे रखना यही तो आपका मेरा प्रशासन का जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनका दायित्व तो है विश्व की सबसे पुरातन विरासत अर्बुदाचल और इसको स्मार्ट बनाना अर्थात इसको साफ सुथरा रखना सजा जजा के रखना बनाठना के रखना इसके स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखना इसको हर पल के लिए उपयुक्त रखना प्रस्तुत रखना इसको सुविधाओं से ओतप्रोत कर देना क्यों इस विरासत के अंदर एक बहुत ही चोली दामन का साथ है इस इसके विरासत के पर्यावरण के साथ एक बहुत ही चोली दामन का साथ है और वो है पर्यटन पर्यावरण और पर्यटन इन दोनों को हमको बराबर का ध्यान तवज्जो देना होगा पर्यटन पर्यटन यहां का वाणिज्य है यहां की रोटी रोजी है तो पर्यावरण यहां की विरासत है पर्यावरण अगर यहां की विरासत है तो पर्यटन यहां की रोटी रोजी है पर्यावरण तीन अरब वर्ष से था यह पुनः प्रमाणित करता है कि ये पर्यावरण विश्व की सबसे पुरातन विरासत है और इसे सर्वप्रथम हमें संभालना होगा हमें बचाना होगा हमें रखना होगा और आने वाले तीन अरब तक आने वाले तीन अरब वर्षों तक इसे हमें संभाल के रखना होगा अन्यथा हम अपकर्म नहीं करेंगे एक महान पाप करेंगे जिससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और अगर ये विरासत जो इन बावन इमारतों से बहुत पुरानी है जो यहाँ के मंदिर मस्जिदों से बेहद बेहद पुरानी है जिसके कारण ये सब बावन इमारतें विरासत में वर्णन में आती हैं हमें इस पर्यावरण के विरासत को बचाना होगा और उसके साथ हमें संतुलित रखना होगा पर्यटन को और इन दोनों को बचाने के लिए अगर हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं और उस स्मार्ट शब्द से स्मार्ट सिटी का वर्णन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि साफ सुथरा सजा धजा बना चुस्त दुरुस्त बहुत ही तत्पर और उपयुक्त सुविधाओं से ओत प्रोत पूरी तरह से लेस अगर हम साफ सुथरे नहीं हैं तो फिर हम न तो पर्यावरण के प्रति ईमानदारी कर रहे हैं न पर्यटन के प्रति हम दायित्व निभा रहे हैं आज होना तो ये चाहिए कि इस नन्ने से प्यारे से सुंदर से स्वर्गिक भूस्थल को हमें विश्व का सबसे साफ सुथरा सुंदर स्थान बना देना चाहिए हमें फिर ये नहीं कहना पड़े कि सिंगापुर में ये है वैनकूवर में वो है जर्मनी के रास्तों में ऐसा है तो जापान में वैसा है हमें नहीं कहना पड़ेगा पूरी दुनिया ये कहेगी माउंट आबू देखा वहाँ के रास्ते देखे वहाँ का प्रवेश द्वार देखा वहाँ का बाजार देखा वहाँ के पहाड़ देखे वहाँ के जंगल देखे वहाँ की हवा अनुभव की वहाँ का पानी पिया वहाँ के लोगों से मिले वहाँ का अन्द उठाया हमें वो दिन लाना है और वो दिन कैसे आएगा जब हर व्यक्ति उसमें नन्हा बच्चा भी है किशोर चंचल भी है युवा समर्थ भी है प्रॉड के दर्शन भी हैं और बुजुर्गों के अनुभव भी हैं हमें इन सबको समर्पित कर कर सम्मिलित कर अर्बुदाचल के कोने कोने को केवल किसी एक सड़क को नहीं केवल किसी एक दफ्तर को नहीं केवल किसी एक इमारत को नहीं केवल किसी एक होटल को नहीं केवल किसी एक मंदिर को नहीं पर संपूर्ण सर्वांग रूप से पूरे के पूरे अर्बुदाचल को जंगल के चप्पे चप्पे को जंगल के माइक्रो मिलीमीटर को को स्वच्छ रखना होगा और यह स्वच्छता प्रारंभ कहां से होगी निश्चित रूप से प्रवेश से आज कितनी पीड़ा होती है जब हम प्रवेश द्वार पर उपस्थित होते हैं सब कुछ बेतरतीब से पड़ा है जो चुंगी के लिए उपकरण लगाए गए थे वो लगाने के दिन से ही काम नहीं कर रहे हैं और एक बोझ की तरह से एक भद्दी गाली की तरह से वहां पड़े वो सारे अधिकारी जो वहां स्वागत के लिए चुंगी इकट्ठी करने के लिए खड़े हैं मैं क्षमा याचना के साथ उनसे भी माफी मांगकर मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें साफ सुथरा सजा बना बनाठना, चुस्त दुरुस्त उपयुक्त तत्पर रहना चाहिए कोई अभी बिस्तर से उठ के आया है कोई सोने जा रहा है किसी ने दाढ़ी नहीं बनाई है तो किसी के कपड़े खराब हैं तो किसी के मुंह से बदबू आ रही है किसकी मुझसे मत पूछिए और इन सब से उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब निकलता है और वो रूखी सूखी बात करते हैं जल्दी करो जल्दी करो इतने लगते हैं नहीं हमें अपनी वाणी वाणी का संप्रेषण संप्रेषण में हमारे विचार हमारा व्यवहार सबको साफ सुथरा सजा जजा बनाठना, चुस्त दुरुस्त उपयुक्त रखना होगा अफसर के लिए व्यक्ति के लिए दायित्व के लिए हमें ये सब प्रवेश द्वार पे करना होगा हमारा प्रवेश द्वार बहुत कुछ चाहता है इसके पहले कि हम हेरिटेज पोल्स की बात करें इसके पहले कि हम हेरिटेज खंभे की बात करें इसके पहले कि हम कुछ लगाने और तोड़ने की बात करें जो है उसे तो साफ करें मेरा जो कपड़ा है अगर उससे धोऊंगा नहीं मैं और मैं बात करूंगा कि मैं कल जब बैंकॉक जाऊंगा और वहां से बहुत बढ़िया जर्किन खरीद के लाऊंगा और टी शर्ट खरीद के लाऊंगा तो कब नॉर्मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी इस सोच का विचार है किंतु हमें सर्वप्रथम मिलीमीटर मिलीमीटर माइक्रो मिलीमीटर नैनो मिलीमीटर अर्बुदाचल के हिस्से को साफ करना होगा हमें उसको वहाँ लाके खड़ा कर देना होगा कि पूरा देश पूरा विश्व बोले स्वच्छता का अगर देखना है स्वच्छता देखनी है स्वच्छता का नमूना देखना है स्वच्छता का उदाहरण देखना है अर्बुदांचल आइए और वहाँ पर खाली जमीन नहीं उपकरण नहीं पेड़ नहीं पहाड़ नहीं हरियाली नहीं वाहन नहीं सड़कें नहीं दुकानें नहीं इमारत नहीं हर व्यक्ति हर व्यक्ति सजा दजा बनाठना, साफ सुथरा चुस्त दुरुस्त उपयुक्त तत्पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए खड़ा है क्योंकि पर्यावरण जो हमारी विरासत है उसका चोली दामन का साथ अब बन गया है पर्यटन और पर्यटन सिर्फ इसलिए है मैं बता रहा हूं आपको इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए इसमें लेकिन या या लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन वेकिन कभी कहीं कुछ नहीं होना चाहिए और वो है कि पर्यटन केवल केवल केवल मात्र पर्यावरण के कारण है अन्यथा था यहां कोई नहीं आएगा हर व्यक्ति यहां इसलिए आता है कि वो पर्यावरण के आनंद को उठाने के लिए आता है और ये पर्यावरण अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो कभी नहीं आएगा और इसके साथ साथ अगर आपको इसको स्मार्ट बनाना है तो इस स्मार्टनेस को बनाने के लिए बहुत सरल है पहले साफ़ कीजिए सजाइए धजाइए बना ठना कीजिए चुस्त दुरुस्त कीजिए और इसको तत्पर कीजिए कि उपयुक्त हो सुविधाओं से लैस उसके बिना आप किसी भी हालत में इस जगह को उपयुक्त नहीं बना सकते स्मार्ट नहीं बना सकते अब आप जब ने साफ सुथरा कर दिया है तो इसको बनाठना कीजिए बनाठना होने जैसे बनी ठनी जो चित्र है जो विश्वविख्यात है वैसा ही बनाठना माउंट आबू होना चाहिए बनिस्पत इसके कि हम हेरिटेज खंबे बनाए बनी बनिस्पत इसके कि हम हेरिटेज खंबे बनाए बंधुगण हमें यह प्रयास करना चाहिए कि माउंट आबू में एक भी खंबा ना हो न पुराना ना नया न हेरिटेज ना टूटा न फूटा इसके कई कारण हैं एक तो ये बहुत बद्दा कारण करते हैं विरूपित कर देते हैं परिदृश्य को क्योंकि वहां से तार झूलते हैं तार लटकते हैं ये करते हैं वो करते हैं और बड़ा बद्दा दिखता है अब वो समय आ गया है कि सारे तार चाहे बिजली के हों चाहे टेलीफोन के हों चाहे केबल के हों भूमिगत होने चाहिए जमी के नीचे होने चाहिए किसी भी सभ्य सुंदर स्मार्ट शहर में विश्व के खंभे नहीं है वहां से झूलते हुए भद्दे तारों का जाल नहीं है वहां पर सड़क पे अगर है तो सौंदर्य है एक बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ सौंदर्य है। अगर आपको लगा नहीं है सड़क पर तो विधिवत पेड़ लगाइए ठीक वैसे ही जो प्रयास चल रहा है अभी कि जो ओल्ड कार्ड रोड अर्थात जो मुख्य पथ है जो कि प्रवेश द्वार से बस स्टैंड तक आता है और जिस पे केवल गुलमोहर लगाए गए हैं उस पे उसके किनारे पे रहने वाले उस सड़क पर रहने वाले उनसे करबद्ध अनुरोध है कि वे सब मिलकर रोज एक गुलमोहर लगाएं और उस रास्ते के किनारों को गुलमोहर से भर दें इतना भर दें इतना भर दें कि वहां गुलमोहर का मधुबन बन जाए और वो दिन आए कि हम गुलमोहर की छाया में जाएं और जब गुलमोहर के फूल आएं तो उनके फूल झरकर बहुत ही सुंदर सिंदूरी बहुत ही सुंदर सिंदूरी गलीचा बना दें और इस तरह से हम हर सड़क को जो नीलखंड सड़क है उस पर अमलताज लगाए गए हैं तो वहाँ के रहने वाले सब व्यक्ति उस पर अमलताश लगाएं और और उसको अमलतास एवेन्यू नाम दे दें उसी तरह से एयरफोर्स की तरफ हर श्रृंगार का एवेन्यू बनाएं उसी तरह से अधर देवी की तरफ जाकर अंडा एव्यू बनाए सनसेट की तरफ कचनार एवेन्यू बनाए राजेंद्र मार्ग को बॉटल ब्रश एवेन्यू बनाए और वो दिन आएगा कि जब हम ऊपर से देखेंगे हेलीकॉप्टर से लगेगा कि किसी चित्रकार ने बहुत ही सुंदर जीवंत रंग भर दिए हैं और इन रंगों को हमें जीना होगा और जब हम पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से खाली सड़क साफ नहीं होंगी वातावरण साफ होगा पर्यावरण साफ होगा सबकी सांसें साफ होंगी हमारा जीवन साफ होगा सफाई से स्मार्टनेस बहुत करीब से जुड़ी हुई है हमको पलपल, पल पग पग हर सांस के साथ सफाई सोचनी होगी सफाई सिखानी होगी सफाई करनी होगी सफाई प्रस्तुत करनी होगी और इस सफाई के साथ जीना होगा और लोगों को जीने का तरीका सिखाना होगा और प्रोत्साहित करना होगा और हमारे जो मूल्यवान लाडले मेहमान जो आते हैं पर्यटक उन्हें भी करबुद्ध कर ये अनु अनुरोध करना होगा कि बंधुगण यहाँ सफाई रखिए और उसके साथ कई चीज जुड़ी हुई है क्योंकि हम उस सफाई के साथ साथ इसको स्मार्ट बनाना चाहते हैं उस स्मार्टनेस के साथ हमें कई जो नए उपकरण आए हैं जो इसको स्मार्ट, स्मार्ट नेट का एक परिभाषा देंगे आज की तारीख में नेट कनेक्टिविटी अर्थात नेट से जुड़ना एक जीवन की पद्धति बन गई है क्यों नहीं हम माउंट आगू में एक बहुत बड़े हिस्से को चलिए बाजार को केंद्र बिंदु बनाते हुए वहां से करीब किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर दो किलोमीटर जितनी भी क्षमता हो उस पूरे को हम वाईफाई से जोड़ दें कि कोई भी व्यक्ति आएगा कोई भी व्यक्ति आएगा उसे किसी से भी जुड़ने के लिए कहीं प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आज जुड़ना संवाद करना संदेश देना कनेक्टिविटी जीवन के एक अंग बन गया है, जीवन ही बन गया लगभग हमें ये देना चाहिए माउंट आबू माउंट आबू में साफ सुथरा रहने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक और कदम आगे बढ़ाना कि माउंट आबू में नौ से दस माह कितनी कितनी कितनी धूप रहती है सूरज देवता चमकते रहते हैं हमें तो घर घर में बहुत ही सस्ते तरीके से हर जनस्थान पर हमें बहुत ही सस्ते रूप में हर ऊर्जा के लिए हमें सौर्य उपकरण लगा देने चाहिए सौर्य ऊर्जा का हमें निरंतर करना चाहिए प्रयोग और इतने सुंदर सुंदर बिजली के शौर्य खंबे आ गए हैं सौर्य ऊर्जा के तो कोई पेड़ जैसा दिखता है कोई खजूर के पेड़ जैसा दिखता है तो कोई केले के पेड़ जैसा दिखता है जहां पे हमें सड़कों को सजाना है और रोशनी देनी है समझ लीजिए, हमें खंबे नहीं लगाने समझ लीजिए किसी मैदान में समझ लीजिए किसी जगह किसी बेंच के पास हमें कुछ सुंदरता लगाना है और रात को वहां पर हमें थोड़ी सी रोशनी भी देनी है तो आइए हम वृक्ष रूपी रोशनी के खंभों को लगाए जो शौर्य ऊर्जा से चलते हैं और माउंट आबू को और भी साफ सुंदर सजा धजा बना ठना चुस्त दुरुस्त उपयुक्त रूप दें क्योंकि जब तक जब तक हम पर्यावरण की विरासत को नहीं संभालेंगे और उस विरासत के साथ जब तक हम पर्यटन को संतुलित करके नहीं चलाएंगे और इन दोनों को हम पूर्णतः स्वच्छ नहीं रखेंगे सजा धजा नहीं रखेंगे बना ठना रखेंगे चुस्त दुरुस्त नहीं रखेंगे उपयुक्त नहीं रखेंगे प्रस्तुत नहीं रखेंगे मान के चलिए ये सब बातें सारी की सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो खोखली हैं धोती हैं और सांपों की बारात में जीपों का लप लपाना जैसा है इनका कोई अर्थ नहीं है पूर्णतः निरर्थक है जहां खाली ऊर्जा व्यर्थ की जा रही है हम किसी एक दिन किसी एक क्षण किसी एक घंटे सफाई करें ऐसा नहीं होगा हमें सफाई हर सांस के साथ करनी होगी क्योंकि हम एक बार सांस नहीं ले सकते कोई कहे साहब मैं हफ्ते में एक बार सांस लूंगा? तो लूंगा नहीं हो सकता है कोई कहे मैं तो महीने में एक बार सांस लूंगा नहीं हो सकता है कोई कहे मैं तो साहब की साल भर में पानी पीऊंगा नहीं हो सकता है उसी तरह से हमें सफाई को तवज्जो देना होगा महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा एक विशेष ध्यान देना होगा इस पर कि हम रोज रोज सफाई करेंगे और सफाई कहां से शुरू होती है मन से अगर मन साफ है आपका तो तन भी साफ होगा तो आइए हम सब मिलकर यह संदेश पहुंचाते हैं स्वच्छ मन स्वच्छ तन स्वच्छ घर शहर रात दिन सुबह शाम आठो पैहर स्वच्छ मन स्वच्छ तन स्वच्छ घर शहर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 स्वच्छ घर शहर रात दिन सुबह शाम आठों पहली गली गली सड़क सड़क हो तड़क भड़क गली गली सड़क सड़क हो तड़क भड़क गली गली सड़क सड़क हो तड़क भड़क कल कल बहे स्वच्छ ता गली गली सड़क सड़क हो तड़क भड़क पल पल बहे स्वच्छता लहर रात दिन सुबु शाम आठों प्रहर रात दिन सुबू शाम आठों प्रहर स्वच्छ मन स्वच्छ तन स्वच्छ घर शहर रात दिन सुबह शाम आठों प्रहर स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ देश हो देश में यही संदेश हो स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ देश हो देश में यही संदेश हो cleanliness is next to godliness cleanliness is next to godliness cleanliness is next to godliness cleanliness is next to godliness स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ देशो देश में यही संदेशो स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ देशो देश में यही सं देशु देश में यही संदेश देश में यही संदेश बंधुगण आइए हम सब मिलकर संपूर्ण अर्बुदाचल अर्थात माउंट आबू अर्थात माउंट आबू के चप्पे चप्पे को इसके पर्यावरण को पूर्णतः स्वच्छ और सुरक्षित रखें और इसी के साथ पर्यटन को और भी जीवंत बनाए और भी सार्थक बनाए जिससे कि जो भी हमारा माननीय प्रिय लाडला मेहमान यहां पर आए अतिथि यहां पर आए तो मंत्र मुग्ध होकर यहां से जाए कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है यही है यही है नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ एम बहुत ही अच्छी बात ही आप जो हैं डॉक्टर शर्मा जी से सुन रहे थे स्वच्छता पर तो आज स्वच्छता का विशेष सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं एक फेस्टिवल के रूप में मना सकते हैं हम इस दिन को तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए